ये पर है ये क्या करेंगे ये क्या हा, करेंगे तो है सम... है ना क्या करेंगे ना पुल्या मेरे समान एक ना कि सभी प्रकार या किसी भी प्रकार मै किसी भी प्रकार मेरे सामान फूल भी नहीं है सर्वथापी है तो किसी भी प्रकार मतलब किसी भी प्रकार मेरे सामान नहीं है ऐसा किसी भी प्रकार मत मिले ना अस्थित मतलब मेरे सामान कोई नहीं है मेरे सामान किसी भी प्रकार कोई नहीं मैं ईश्वर हूँ ईश्वर कर रहे समर्थ है हम भोग सर्व प्रकार और मैं सभी प्रकार से भोगी हूँ और तो सभी प्रकार से अच्छे अच्छे पदार्थों का उपयोग करने वाला हूँ बढ़िया बढ़िया तो ये एक प्रकार से भोग करने वाला सिद्धा करके सम्पन्न सीते सम्पन्न पुत्री पोत्र के पुत्र को कहते थे नहीं नहीं और यह क्या होता है क्या नाजी नहीं। नहीं नाजी नाजी ना, है। ना ने? मैं भी बड़ा भारी भूल होता है लोग सोचते ना सही सामने पैदा हो जाएगा शुक्र हो गया जुम्मन में रहता है इसका भी शुक्र देख लो संयुक्त का भी देख ले बहुत बड़ी वास्तवें संपन्न हो घर में रहने भी देखे एक अभी तो तो बताते हैं कितना एक को छः साल में या आठ साल में इलाहाबाद का रहने वाला था ये जहाँ मारा रहते थे किसी की मंडली में उनके साथ में रहता था जब वो वो मतलब सौ साल के करीब हुआ तो घर वालों ने बोला कि मत चले जाइये क्यों चले जाइए? बोले तुम्हारे लड़के को सब मर गए उसके लड़के सब मर गए बूढ़े होकर के और लड़के तुण तुण नहीं नहीं तो लड़के ही मरने पर आ गए और लड़के लड़के ही जब मर गए तो लोगों ने हाथ जोड़ कर कहा तुम चले जाए तुम्हारा रहना बहुत जो है हम लोगों के लिए अब है निकाल लिया अब उधर गर्म महात्माओं के साथ रहे और मन्ना माने बार बार घर जाए और दो चार दिन बाद जो आप चले जाइए नहीं सुंदर होगी तो दिन सब मर नहीं मरते मरेगा सौ साल के बाद उसे दोन तक उससे बहुत बल बन गया बाद में ज्यादा दिन जीत जाए तो भी घर वालों को बड़ा कष्ट होता है बहुत कष्ट होता है ये नहीं नहीं है, मरता ही और तो केवल मानसा अहम कि मैं केवल सामान्य मनुष्य नहीं हूँ मनुष्य यो मानसा मनुष्य मैं केवल सामान्य मनुष्य नहीं हूँ बल्कि मैं बलवान हूँ और मैं कोई सामान्य मनुष्य नहीं हूँ मैं बलवान हूँ और सुखी हूँ तू अन्य किन्तु अन्य लोग तो पृथ्वी का भार बनने के लिए उत्पन्न दिए थे सोचते हैं हम वो श्रेष्ठ हैं दूसरे क्या है पृथ्वी का भारत है उनकी कोई कित नहीं कांतु अन्य लोग तो पृथ्वी का भार बनने के लिए घर में रहना बहुत मुश्किल है ना एक हाथ भी किसी की खराब हो जाए ना तो उसको देखना अच्छा नहीं मांगते है ना <śm> <sham> <sham> तो सब भी है कि लोग वाली गाली करते हैं किसी के संतान में नहीं पड़ेगा वो सभी जो है ना उसको भी वो अच्छा नहीं मारते बिना मुझका क्या दिखवा हो गई अब उससे भी लोग देखना पसंद करते हैं पुत्री ना हो तो भी मुझे मुश्किल होती है ना कुछ पैदा हो जाए तो उस परिवार की मुझे अच्छा होती है तो के उसका पे बचा दे उसका क्या होता है उत्पादन बल्कि उल्टा पुत्र है जो है सेवा नहीं करते माँ बाप की कुछ सबसे तो आपके घुमाने में नहीं है कुछ भी करेगा उल्टा लोगों को याद अभिजनवा कस् सद यक्षिण यक्षे दास्यामी इसी अज्ञान विमोता है यखे दास्यामी भी आध्या, आध्या मतलब मैं धनवान हूँ मतलब हुआ की मैं धनवान हूँ अभिजनवान आध्या मतलब अभिजनवान अस्मिन या आज्ञा क्या अभिजनवानी आज्ञा का क्या है तो मैं तो हूँ धनवान हूँ मैं देन, मैं धनवान हूँ अत्यंत धनवान हूँ समझ लेना है ना यहाँ पर और मैं उत्तम कुल वाला हूँ मैं धनवान हूँ मैं अभिजनवान अभिजन कर बहुत अभिजन वन कर उत्तम कुल वाला हूँ योगी अभिशा कहेगा तो में और अति मया मया अन्य का का मेरे मेरे समान समान है प्रश्न रश्मि नहीं है आप शिवतिया है ना मतलब मेरे तो समान अन्न कोई यक्ष करूँगा दास्यामी दान दूंगा मूर्ति आनंद लूंगा आनंद प्राप्त करूंगा इसी अज्ञान की विमोहित इस प्रकार अज्ञान से विमोहित होते हैं या इस प्रकार अज्ञान के द्वारा विशेष रूप से मुँह से द्वारा विशेष रूप से मुँह से मुक्त होते हैं किस प्रकार की कि मैं धनवान हूँ वो वाला हूँ खुद का भी अहंकार बहुत होता है लोगों का भी बहुत होता है हमारे सामने आता की निवेश हम आनंद कौन है मैं करूंगा, करूंगा, काम लूंगा आनंद लूंगा इस प्रकार अज्ञान से कौन विभिन्न अशुभ संपद वाले मनुष्य आध्या है ना आध्या धन आध्यान आध्याय धन के द्वारा धनवान धन के द्वारा धनवान हूँ अभिजन अभिजनवान अभिजन कर द्वारा उत्तम से पुल से उत्तम होने वाला हूँ ऐसे हमारी सात पीड़िया से सम्पन्न सीढ़िया हुई है वेद का अध्ययन करने वाले ठंडो जी से श्रोष है ना छे हुआ है उसको आदेश हो गया है सा गया तो पर क्या उस है तो भी होता थे लेकिन नोतन विज्ञानारुरुमेवाणी के प्रखंड में प्रोकृति आया है इसमें यहाँ पर उपचार है अधिक वेदांतम क्या है होता था और वेदांत में होता रहा है वो भी सोचती है है, तो अब देखेंगे मेरी सास की गुणों से संपन्न है आदि से क्या है की ब्रह्म निश्चित ले लेना या तो लेना के है हम उस उस उस कारण कारण कारण से भी भी दुनिया कितना मेरे समान तो तो कोई नहीं देखते हुए भी मेरे समान अन्य कोई नहीं है मंगतुल्क नदृषा तुल्हा मेरे सामान अन्य कौन होगा मेरे समान अन्य कौन होगा ऐसा ये कौन को अन्य सदस्यों में आगे मेरे समान कौन होगा क्या और क्या ये है आप ही संपद वाले मनुष्य देव आराधन रूप दे दे कर सकते हैं देवता आराधन रूप भी नहीं कर पाएंगे देवताओं की आराधना को कोई को करते करनी पड़ती है बहुत सात पदार्थ है साईवी दिमाग किया है। है तो तो अब लोग तो ना ये क्या करेंगे? बल्कि करते हैं वाक्यगे भविष्य कि याद के द्वारा अभी दूसरे लोगों को अपमानित करूंगा याद के द्वारा अभी दूसरे को भी कदिखा जैसे तो करेंगे और क्या करेंगे किसी भी मन करेंगे किसी भी नहीं देंगे नहीं कहेंगे बदमाव देख लगे हैं। कुछ से हुआ तैयार के द्वारा भी दूसरे को नीचा दिखाऊंगा लटा दिखा लटका जो अभिनेता है ना जल्दी उनके लटकों को जानने वाले ना आश्रम में जहाँ धार्मिक स्थों में लोग अभिनेताओं को बुलाते हैं ना फिल्मी गाना है संपर्क लिखते हैं सबसे भाषण करने जाते हैं एकांत ले करते हैं भगवान में चीफ लगाते हैं उनको खुला रहिए जो है, तो है।, तो है।, है ना कि गायकों को बुलाएंगे फिल्म में गाने वालों को फोटो खिलाफ़ होती है आपकी संपर्क में आ जाएगा किया को को है यदि दिया ना भी उनको दिया गया वो आएंगे करके चला है तो फसल नेताओं को अच्छे आनंद को प्राप्त करूंगा अच्छे आनंद को प्राप्त करूंगा इसी एवं इस प्रकार अज्ञान से विमोहित अज्ञान विमोहित अज्ञान विमोहित प्राप्त हुए विविध प्रकार के अभिवेक भाव को प्राप्त हुए या अभिवेकत्व को प्राप्त हुए अज्ञान के द्वारा विविध प्रकार से अभिवेक को प्राप्त हुए अज्ञान के द्वारा विविध प्रकार से अभिवेक को प्राप्त करने वाले होते हैं अगले अनेक्रा मोहजता प्रसक्ता काम भसंसी नरसे हसके अनेक चित्रां मोहज सामृत्ता काम भोग प्रसक्ता पतन, अने शिक्षय, शिक्षय सब या अनेक प्रकार की वृत्तियों के द्वारा विविध प्रकार से ध्यान करे है ना? अनेक प्रकार की वृत्तियों के द्वारा बहुत तरह के विचार होते रहते है न उसे उसकी ध्यान मिल जाती है अनेक प्रकार की वृत्तियों के द्वारा विभिध प्रकार के भ्रांत मो हुए मोहाल सका मोरू जाल में फे हुई मोरू जाल में समय कितने फे मोरू जाल में फेस्ते मोरू जाल में काम लोगों से हो सकता है जिसे जिसे भोगों में डूबे हुए मनुष्य जिसे भोगों में डूबे हुए नुस्क थे और सुंदर के पतन थी और सुंदर के लगाएंगे अनेक प्रकार, अनेक प्रकार की वृत्तियों से विविध प्रकार के घंटी के साथ अनेक प्रकार की वृत्तियों से के घ्रांति को जाल में फटे हुए तथा लोगों में डूबे हुए मनुष्य अपमित्र लड़कने बैठते कौन कौन लड़ने जाते है अनेक प्रकार की वृत्तियों से ध्यान को लेते है विविध प्रकार से भ्रांति मनुष्य भ्रांति होती है अनेक प्रकार की वृत्तियों और देखेंगे अनेक चित्रांता है अनेक चित्री भ्रांता अनेक चित्रांता बचा थे अनेक ही चित्ते ही भ्रांतर है ना प्रकार की वृत्तियों की उप प्रकार वाली जैसे की तो उप प्रकार वाली अनेक वृत्तियों की उप प्रकार वाली जैसे अनेक वृत्तियाँ बताई ना काम की लोगों की आशा काम क्रोध चिंता ये सब बताया है ना वृक्षा तो कारण विविध प्रकार से, के विचारों के कारण यानी या उप उप प्रकार वाले अनेक विचारों के कारण प्रकार वाले अनेक विचारों के कारण विविध प्रकार के धान हुए मनुष्य वो क्या कहेंगे अनेक मोह जाल समाधिकता को बताते हैं मोहा अंग मोह का मो तुम्हे तो तो का तो क्या क्या जान है क्या लेना यहाँ पर मोह मोहा एवं जालम ये मोह ही जाल के समान है मोह किसके समान है जाल में फस जाते हैं तो मोहाल देता है तो अब देखेंगे मोरूी जाल मोरूी जाल हो गया समाज ऐसी क्यूँकी वह आवरण है या क्योंकि वो आच्छादक आच्छादन करने वाला है क्योंकि वह आवरण करने वाला है या आच्छादन करने वाला है कौन? मोह क्योंकि वो आवरण करने वाला है या आच्छादन करने वाला है तो कैसा है कोई जाल के समानु पर तेल से क्या लेना है क्या हाँ लेना है हाँ मोहालीन सुना मोहाल सुना यहाँ आरोप कल दारे कराप है की मोह जाल सुना कि मोह जाले हुए प्रसकता काम भोगे तुम तो। सत्र निशरणा तक काम भोगे तुम क्यों निशरना उस विषय भोगों में ही हुए उन विषय भोगों में ही प्रसक्ता का उन जिसे भोगों तो तो में ही आसक्त हुए या उन जैसे भोगों में ही डूबे हुए वाले के जाते हैं वैतरण यादव यादि अत में गुजर जाते हैं पुराणों में तो यह है की गर्भ यात्रियों को भी बहुत बड़ा आकर्षक है बहुत बड़ा आकर्षक है मेरे में और आप आप भी आत्मसंभाविदाह शब्द धन मान मदान विदा भजन के नाम यज्ञ ही, नाम ये चेत दम अभीपूर्वक अभी लेना, अभी धन-मान धन-मान है ना, आत्मसंभाविता चेत धनमदाता नाम यज्ञ ही, दम लेना, अविधिपूर्वक नामये दम भेन नाम यज्ञा कर लेना दम लेना पूर्वक ही, अभी ही, ले ही। ये करता जो है ना प्रथमा वो बसान से है ना क्रिया वो बसान तो से आत्मसंभाविता कर अपने द्वारा प्रशंसित अपने द्वारा बहुत लोग अपनी खुद प्रशंसा करते हैं हम वहाँ जो हमारा इतना सम्मान होगा इतनी दशरा होगी इतना हमारा लोगों का अपने है तो बात ही आप अपने द्वारा प्रशंसित ऐसे लोग कहते होते इस उद्दंड जो का उद्दंड उद्दंड करके का जाते रहे इस तो से अपने द्वारा प्रशंपित है न धनमान तथा मत से युप्त आपकी वाले से नाम लेते हैं नाम मात्र के द्वारा नाम मात्र के यज्ञ का तो नाम मात्र है वास्तव में वो लग कमाई का अन्न न लगे मन को एकाग्र करके भगवान की आराधना न पूजा का पालन न हो क्या कहेंगे नाम मात्र का नाम मात्र का नाम मात्र मातृका यज्ञ संपद में आया है ना इसलिए इसमें पर क्या है नाम मातृका यज्ञ वास्तव में केवल नाम मातृका है और यज्ञ नाम जब यज्ञ है ना जब यज्ञ हूँ और ये नाम नाम यज्ञ इस प्रसंग में आया इसे नाम मात्र किया गया नहीं तो आनंद में माने बंगाल में यह तो उसका नाम रखा था नाम यज्ञ नाम और वो अच्छा है ना अच्छा अच्छा है तो था था था। नाम मात्र के दम विजन कर नाम मात्र के यज्ञों के द्वारा अभी भी करते हैं भी पूर्वक है हाँ जिसमें शास्त्र की विधि का पालन नहीं होता है नाम मात्र के प्रयोग के द्वारा अभी भी पूर्वक निवन करते हैं लगया ये आत्मसंभाविता है समाज बताते हैं आत्मना क्या है। आत्मना है आत्मसंभाविता है क्योंकि यह समाज है ना आत्मना शब्द जो है ना आत्मना एवं है समाज में जो आत्मसंभाविता है ना तो इसमें आत्म शब्द किस कस में है आत्मना आत्मनाव आत्मना संभाविता जो तो विग्रह में एव दिखाया है समाज में तो योग नहीं है ना तो मतलब क्या है कि यहाँ जो आत्म शब्द है ना वो ये आत्म, जो आत्मना शब्द है वो आत्मना एव है इस रैसे है लक्षणा के विग्रह एक दिखाया है लक्षणा से आत्म कोई शब्द कह रहा है आत्मना आत्मना संभाविता वो तो लगा दिया ना आत्मना शब्द आत्मनाथ में संभाविता कैसे प्रशंसित अपने द्वारा जिसकी प्रशंसा की जाए उसे प्रशंसित प्रशंसा अपने द्वारा ही प्रशंसित को तो क्या है नैसे किस प्रकार अपने द्वारा ही प्रशंसित सर्वो विशिष्ट है सर्वगुण विशिष्ट अपने द्वारा प्रसंस्त है ना ये सभी लोगों से विशिष्ट लोगों को कहते हैं जो अपनी प्रशंसा करते हैं तो किसने विशिष्ट रूप में अपनी प्रशंसित करते हैं ये कारोकार ऐसा अपने द्वारा ही तो तो हैं अपने द्वारा ही प्रशंसित है ना साधु कि महापुरुषों द्वारा नहीं हो महापुरुष खुद बने रहते हैं वहाँ न साधु नही वहाँ पुरुषों के द्वारा प्रशंसित नहीं का तब्धा, तब्धा कर, तब्धा है ना, तो, करते अप्रणत आत्मनाणत आत्मनाथ जिसका अंताक्रण है क्या प्रणत नहीं होता है जिसकी अंताक्रमण नहीं होती है वही अग्निक व्यक्ति कैसा व्यक्ति अग्निक व्यक्ति जिन बदाजिक व्यक्ति धनमान वा नहीं कहाँ कहते हैं धन के अच्छा धनमान लगते ही होते भाष्यकार के अनुसार ये अर्थ है धन के निमित्त से होने वाले मानोभ धन के निमित्त से क्या होता है अवजान हो जाता है मांग हो गए तो यहाँ आ चुके हैं बात में ना कि यहाँ पर धन निमित्ता मान ऐसा ना धन निमित्ता नहीं धन्य निमित्ता धन निमित्ता और धन धनित्ता धन निमित्ता हो गया अब देखने में और फिर मादा मदा चाह कर क्या कर देंगे धंग कर देंगे क्या बन जाएगा मान मदो धन मान चाह दो समाज करो करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर धन मान मदो और फिर ताप ध्यान ताप ध्यान धन मदा क्या धन धन मान मदाध्याम ऐसा हो जाएगा है न लेना धन के निमित्त से होने वाला मान और मान और मध्य मध्याम से लेना मान मान से से निमित्त होने वाले और युक्त क्या होगा वास्तव के अनुसार धन के कारण होने वाले मान और से युक्त धन के कारण क्या होता है मान और मध्य अभिमान और मध्य युक्त हाँ वही आ रहा सम्मान के ये होते हैं नहीं यहाँ पर धन तो के निमित्त हो बल्कि बात नहीं है धन के निमित्त होते हैं बल के निमित्त होते हैं धन के निमित्त ऐसी लौने वाले धन उस सभी का उपलक्षण है जिनके कारण मानव होता है उनका उपलक्षण क्या अपने बढ़ना धन के निमित्त ऐसी होने वाले मान और से से नाम मात्र के द्वारा अग्निपूर्वक करते हैं नाम यज्ञ है, नाम मात्र नाम मात्र के द्वारा यज्ञ तो केवल नाम अस्थानी आवासों को उल्लब्ध नहीं है दम्बे दमबेन करते धर्म ध्वजी धर्म रूप ऐसी धर्म रूप ऐसी अविधि पूर्वक करते हैं लोग विहित अंदर और विहित अंगों की इस कर्तव्यता से वही करते हैं विहित अंगों की इस कर्तव्यता से वही ध्यान देना उसमें इसी कर्तव्यता का मतलब पहले किस क्रम से हम करें इस क्रम को पहले करें इसको बाद वो पहले भगवान की पूजा करनी है तो पहले चंदन जितना है नो स्नान कराना है फिर उनको वस्त्र कराना है गुलाब धर्म दे दे। करते। है ना कर ये नम्भा चतुर्थ में धर्म धर्म कर रूप ऐसी अपने को वर्णन करना धार्मिके अपने धर्म अपना वर्णन करना अहंकार बल दर्प काम चंस मेहसुद प्रद्य सूर्य कहा माम आत्म परेशु प्रद्यव्यू लगाइए आत्म पर जय हेतु आत्म कर अपनी अपने तथा दूसरे के देह में स्थिर अपने अपनी देह में और दूसरी की देह में आत्म आत्मपर्दे है ना अपनी दे और दूसरी चीजें अपनी दूसरी के दे में स्थित मेरे से द्वेष करने वाले मेरे से जो व्यक्ति किसी से द्वेष करता है वो भगवान से ही द्वेष करता है सौ भगवान दे। को देखेंगे तो देखना आपने तथा तो तो दूसरे के दे में स्थित मेरे से द्वेत करने वाले और अब भी सुनिका है ना अब भी सुनिका अर्थ होता है की असूझा का अर्थ होता है गुणेश प्रभावित कर्णम और यहाँ पर भाषुकार ने बताया है कि महापुरुषों के गुणों को भी सहन न करने वाले दूसरे के गुणों को सहन न करने वाले उनको अच्छा नहीं लगता है और बोले रहते दूसरे को सहन नहीं कर पाते ऐसा देखेंगे अपने तथा दूसरे के तो तो दिल में दूसरे को सहन ना करने वाले अब दो सज्जन है उनके सामने किसी सामनेताओ तो भरती है अच्छी बात है जितने वो लिखती है दूसरे के गुणों को सहन ना करने वाले अहंकार बल दर्प काम और क्रोध का आश्रय लेने वाले होते हैं लग जाएगा अपने तथा दूसरे के देव निश्चित माम प्रतिशनता मेरे से व्यक्त करने वाले अभी कहा दूसरे के गुणों को सहन न करने वाले मनुष्य अहंकार बल दर्श काम और क्रोध का आश्रय लेने वाले होते हैं ठीक है तो अहंकार का ऐसी अहंकरणम अहम अहम ऐसा करना है ना अहंकार का ऐसी अहंकरणम अहंकरणम आं अहंकारा अहंकरण अहंकार कर से अहंकरण अहंकरण क्या है तो भाष्यकार समझाते हैं अहंकरण क्या है उसको भाष्यकार समझा रहे हैं विद्यमानी क्या बुणे ही आत्मनी अध्याय आत्माना महानी अहंकारा आत्मनी अध्या रोपी चाहिए विद्य माने क्या विद्यमानी गुणे ही आत्मनी का अपने भी ध्यान देना अपनी आत्मा में को तो आज जब मानते है आत्मा में क्या है आत्मा बिल्कुल है निश्चित है कोई बोल नहीं तो आत्मा में कोई गुण नहीं है जो कुछ है तो उसमें भी गुणों का क्या होता है आरोप गुणों का क्या होता है अब वास्तव में यदि कोई व्यक्ति क्रोध ही है तो क्रोध का जो आरोप किया गया आरोपी ही क्रोध है ऐसा तो आत्म ही अध्यारोपित है अपने में आरोपित कौन गुण तो गुण के दो विशेषण है विद्यमान क्या विद्यमान है अपने में आरोपित विद्यमान वाला विद्यमान होना विद्युम और यदि वास्तव में कोई विद्वान तो ये आरोपी गुण कैसा हुआ विद्यमान यदि कोई स्वयं विद्यमान है तो ये विद्यमान गुण कैसा है, <hvad> है तो आरोपी गुण कैसा है वो मूर्ख है अपने को मानता है, तो आरोपी कैसा हो गया विद्यमान मूर्ख होने पर भी यदि वो विद्वान माने तो ये कैसा गुण हो गया अविद्यमान आत्म अपने में अपने में आरोपित विद्यमान और विद्यमान और अविद्यमान गुणों द्वारा अपने में आरोपी विद्यमान अथवा चार अखवा से कर सकते हैं ये सकते हैं अपने में, में दिख दिख, अपने में आरोपी से विद्यमान और विद्यमान गुणों के द्वारा हूँ मैं हूँ इसका इस प्रकार आत्मान विशेषतम बनने से अपने को विशेषताओं से युक्त मानता है अपने को विशेषताओं से युक्त मानता है अपने में आरोपी विद्यमान और विद्यमान गुरो के द्वारा अहम मैं इसी कहते हैं इस प्रकार आत्मान विशेषता मानने से अपने को विशेषताओं से युक्त मानता है न तो जो अपने इसका अहंकार है मतलब आम इस प्रकार अपने को विशेषताओं से युक्त मानना अहंकार है यहाँ केवल आम सब्जी का सुनोक नहीं है मतलब आम इस प्रकार अपने को विशेषताओं से युक्त मानना क्या है अहंकार तो ही है ना मित्र अहंकार ही है सब्जी अब ध्यान देना ये अहंकार अभिज्ञान ये ये अभिज्ञान वाला अहंकार सत्य है अत्यंत कष्ट देने वाला है नाम वाला अहंकार अत्यंत कष्ट देने वाला है सर दोषा नाम मूलम सर दोषा नाम क्या सर्वानर्थ प्रदृति नाम मूलम ये सभी दोषों का मूल है तथा सभी अनर्थों में होने वाली प्रदृतियों का मूल है सभी दोषो का मूल है और सभी अनर्थों में होने वाली प्रवृत्तियों का मूल है अपने तो विशेषताओं की सम्मान क्या है क्या सोचता हम जो करेंगे अच्छा ही करेंगे तो दो कुछ करेंगे अच्छा करेंगे रोन भी करें लगे है ना ना तो में रहा है तभी अच्छा तथा उसी प्रकार से पराग् नि कामराग निमितम बलम यहाँ पर बलम आया है ना तो ध्यान देना धर्म वो बलम जो है ना बलम बल बताओ है ना बल तो वहाँ पर जो है भगवान की स्वूपी कह गया है तो यहाँ पर बल कैसा जो आसू संपद है जो भगवान की जो बल है वो तो सात्विक है और ये संपद में इसका प्रगण किया है तो इसका अर्थ है दूसरे को दबाने का नहीं है। दूसरे को दबाने का कारण दूसरे को नीचा दिखाने का कारण कामना और राग से ही सब कामना और राग से हाँ नवजित बल के चाहे कामना हो तो दूसरे को प्राप्त कर देंगे दूसरे को धोखा कर देंगे ऐसा राग हो कि हमें दूसरे के दूसरे को पराप्त करने का निमित्त काम और राज, राज दर्प कि दर्क दर्क नाम यद्भे धर्ममति यश उद्भवे जिसका उद्भव जिसके उत्पन्न होने पर जिसके उत्पन्न होने पर मनुष्य धर्म का अतिक्रमण कर जाता है जिसके उत्पन्न होने पर मनुष्य धर्म का अतिक्रमण कर जाता है वह या अंताकरण के आश्रित रहने वाला दोष विशेष दर्द है वह या अंताकरण के आश्रित रहने वाला दोष विशेष दर्द है जैसे की महापुरुषों को गुरुओं को सम्मान करना चाहिए प्रणाम करना चाहिए और वहाँ अपने से अपने जो है ना श्रद्धालु मनुष्य बैठे हों जिस श्रद्धालु बैठे हों घर से बैठे हों और जिसके श्रद्धालु घर से बैठे हैं वो सोचेगा लोगों में हम महापुरुष को प्रणाम करेंगे पालन कर दी गई अब काम काम का शिक्षा है है ना है में ना तो यहाँ पर काम से लेना स्त्री आदि जिसमें है ना मतलब स्त्री आदि विषय की इच्छा स्त्री आदि इच्छा आदि से लेना है इस विषय तो लेना है स्त्री आदि स्त्री आदि इस विषय आदि से सब इस विषय लेना है स्त्री आदि स्त्री आदि इस विषय की कामना स्त्री आदि इस विषय की इच्छा को कहते काम इस क्या कहते हैं काम और क्रोध कि अनिष्ट वस्तु को विषय करने वाला क्या होता है क्रोध है ना? तो एक आता है, जो अपना नुकसान करता है परेशान करता है उसके तो प्रति तो क्या होता है क्रोध होता है अनिष्ट को विषय करने वाला क्रोध एकांत क्या अन्य महता दोषांत सं और अन्य बड़े दोषों का आश्रय लेने वाले होते हैं पर कर इन, इन का पर अहंकारा थी मतलब ऐसा करते है और अन्यान जो यहाँ नहीं कहेगा ऐसे बहुत सब होते हैं अन्य इन दोषों का, का, का और अन्य बड़े दोषों का आश्रय लेने वाले होते हैं किन क्या और वे क्या करते हैं और वे क्या क्या और वे क्या करते हैं तो बताते हैं माम करतेश्वरम हाथ कर दे पर दे है है स्वादे है दे अपनी देह और दूसरी के देह में अपनी देह और दूसरी के देह में उनकी उनकी बुद्धि और कर्म के साक्षी भूत भूतमेना अपनी देह और पर के देह में स्थित कैसे स्थित लोगों उनकी बुद्धि और कर्म के साक्षी उनकी बुद्धि वृत्तियों के साक्षी है और कर्म के भी साक्षी है बुद्धि वृत्तियों के साक्षी है उनकी बुद्धि जैसी होती हैं जो जो विचार आते हैं भगवान उनको जानते हैं दूसरा साक्षी कब जन जन्म पाएगा जो मानी से व्यक्त किया जाएगा और यदि व्यक्त नहीं किया गया तो भगवान उसको भी जानते हैं तो बुद्धि वृत्ति के साक्षी और कर्मों के साक्षी कर्म को भी जानते उनकी अपनी जय और पर उनकी बुद्धि और कर्म के साक्षी मेरे से द्वेश करने वाले होते हैं है। तो यहाँ पर प्रद्वेष द्वेश तो क्या है प्रद्वेषण का निर्देश करने वाले या प्रकल्प करने वाले प्रकल्प करने वाले तो प्रद्वेष क्या है तो बताते हैं मत शासना की वर्तित्व कि मेरे शासन का अति सुमर करना ही द्वेश करना है या प्रद्वेश करना है मेरे शासन का अति ग्रमण करना ये भी आज्ञा का उल्लंघन करना ही वेट करना है भगवान की आज्ञा क्या है ऐसा वचन है भगवान की आज्ञा मेरी ही आज्ञा है न सत्यम वर्म जल सत्याग नमन कर स्वाध्याय ना जो है न सत्याद्यम ये जो शास्त्र वचन है ना ये भगवान की आज्ञा है जैसा भी दे है ठीक तो है अच्छा अब थिश। थिश। देखना कम गुरु है उसको करते हुए किसके देश को करते हुए अब ये सुविधा कर्ज किया है गुणेश वहाँ सहमाना गुरु की मतलब ये है की गुरु को सहन न करने वाले में स्थित मनुष्यों के दोनों को सहन नहीं कर पाते हैं सनमार्ग में स्थित मनुष्यों के दोनों को सहन नहीं कर पाते है मतलब अच्छे पुरुषों से भी दोनों को सहन नहीं कर पाते हैं फैसे दे सकते हैं